चार मुठी चावल बांध के लाई चार मुठ्ठी चार मुठ्ठी वो भी महाराज एक घर से नहीं चार घर से हो चार मुठ्ठी याचित्वा चतुरो मुठ्ठी ये चारों मुठ्ठी जो तो चार है चार हिस्से से और एक चैलखंड में बांध दिया गया एक फटा गला वस्त्र था चिथड़ा उसमें बाध दिया चिथड़े तो था ही नवीन वस्त्र शरीर में नहीं था नवीन वस्त्र घर में नहीं था चिथड़े में बांध दिया चिथड़े में बन गया चार मिट्टी चावल था सुदामा लेके चले श्री सुदामा मात ले कि चले रामजी ननु ब्रह्मण भगवत सखा साक्षात्पति ब्रह्मण्य शरण्य भगवान सातुदर्शमा इसलिए अयम ही परमो लाभ गांधी जी मैंने कहा इसका यहां से अयम परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन सचिव मनसा गमनाय मति दधे अभ्यस्तुपा किंचितित् गृह कल्याणी दीयताचि चतुरो मुष्टिन विप्रा व्यक्ति मेरे कहा था अलग से है एक घर से नहीं है याचित्वा विप्रान चार ब्राह्मणों के घर से मांगा याचित्वा याचिवा भि, विप्राण चतुरा मुष्टि पृथक तेंडुला चार घरों से मांगा अचैल खंडेन तान वध्वा भर्तृ प्रादा उपायनम सतान आदाय प्रजयऊ विप्राग्य सतान आदाय विप्राग्य प्रजयऊ द्वारकांकिन द्वारका के लिए चल पड़े बंदर सुदामापुरी से द्वारका दूर है बीच में समुद्र भी पड़ता है बीच में एक समुद्र का वो क्या कहते हैं खाड़ी पड़ती है अब नहीं पड़ती अब तो फूल बन गया अब फूल बन गया हम जब पहले द्वारिका गए थे तो महाराज उस खाड़ी में जो हम आए तो रह गए उसमें जब द्वार भाटा आता तभी तो नाव चलती थी और जब चला जाता था तो नाव सूख जाती थी फिर घंटों के लिए पड़े रहो तो मारा समुद्री खाड़ी थी वहां से जब चले राम जी कहां से सुदामापुरी से तो बीच में आकर के एक जगह पड़ाव डाला दुर्बल शरीर नहीं वृद्ध भी है रुक गए और लगे सोचने कि कृष्ण के संदर्शनम महियम कथम स्या मुझे कृष्ण का दर्शन कैसे होगा उनकी चिंतन यही चिंता है मुझे कृष्ण दर्शन कैसे होगा मुझे कृष्ण दर्शन कैसे होगा मुझे कृष्ण दर्शन कैसे होगा एकमात्र यही चिंता शिशुदा सुदामा के मन में है और कोई चिंता है ही नहीं कि कृष्ण दर्शन मुझे कैसे हो भगवान कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया योगमाए मेरा मित्र आ रहा है मेरा प्राण आ रहा है मेरा सखा आ रहा है मेरा भक्त आ रहा है मेरा प्रेमी आ रहा है मेरा प्रियतम चलने में असमर्थ थे जो माए जैसे स्थान में सोया है वैसा ही स्थान द्वारिका के पास बनाओ ताकि उठने के बाद भ्रम न हो कि मैं कहीं अन्यत्र आ गया जैसे स्थान में सोया है वैसी ही जमीन वैसे ही पेड़ वैसे कुआर वैसे सब कुछ वैसी घास सब कुछ द्वारिका के एकदम करीब बना दो मेरे महल के पास जो आज माना आई बहस बन के तैयार है कि मेरे भक्त को आराम से फूल की तरह उठा लो इस जगह लाकर के सुना तिशाबाजी प्रातक काल उठते हैं अपनी छिद्र संयुक्त लुटिया को उठाते हैं नित्यकृत से निवृत्त होते हैं संध्या वंदन करते हैं संध्या वंदन करने बाद के बाद पूछा कभी भैया द्वारका कितनी दुर्क कैसे पागल है ये तो द्वारका ही है क्या कहते हो भैया मुझे बुद्धे को धोखा मिलती अरे बाबा धोखा नहीं दे रहा हूं द्वारका है आप द्वारका में ही खड़े हैं सहसा विश्वास है भैया हां बाबा ठीक द्वारका में ही तो खड़े जाना चाहते हैं द्वारका में किससे मिलना चाहते हैं क्यों मैं अपने मित्र से मिलना चाहती तुम्हारे मित्र का नाम क्या है कहां रहते हैं कुछ कहा बताओ कि मेरे मित्र का नाम श्रीकृष्ण मेरे मित्र का नाम श्रीकृष्ण है अब महाराज सुनने वाले ने कहा श्रीकृष्ण तुम्हारी मित्र है क्या श्रीकृष्ण हमारे मित्र है हमारे साथ पढ़ी हुई अच्छा बाबा चलो हम महल में पहुंचा दिया द्वारिका के रहने वाले बड़ी सरल थी सुशील थी भगवान की भक्त थी ले जाकर के पहुंचा दिया क्या महाराज ये आपके मित्र का महल महाराज ठाकुर जी महाराज के महल में पहुंचे ब्राह्मण के ब्राह्मण के लिए कोई रोक टोक नहीं थी ठाकुर के महल में ठाकुर के महल में ब्राह्मण के लिए रोक नहीं थी याद रखिए न के, के दरबार में ब्राह्मण के लिए रोक है और न श्रीकृष्ण के दरबार में रोक आपको प्रमाण एक ब्राह्मण श्रीराम के दरबार में आए लक्ष्मण ने रोक दिया, रोक दिया। उसका परिणाम लक्ष्मण का त्याग हो गया श्रीराम के दरबार में ब्राह्मण को रोक नहीं और परमात्मा कृष्णचंद्र के दरबार में ब्राह्मण को रोक नहीं मैं भागव के अनुसार सुदामा चरित्र का अध्यान कर रहा हूं नरोत्तम दास जी के द्वारा कथित चरित्र का मैं सम्मान करता हूं आदर करता हूं लेकिन जहां हमारा विरोध है वहां तो विरोधी है कृष्णचित्र परमात्मा के दरबार में ब्राह्मण के लिए पूछा जाए कि ब्राह्मण कहां ब्राह्मण आया है महाराज ये कृष्ण चरित्र हो सकता ठाकुर के दरबार में ऐसा नहीं फिर श्री जी महाराज पूछे भगवान कृष्ण कहा है प्रहरियों ने हाथ ऊंचा कर दिया मत पधारा आप पधारूंगा किसी ने रोका नहीं किसी ने टोका नहीं एक ब्राह्मण के रोकने से यह विजय को तीन अवतार धारण करना पड़ा प्राधी मैं सुना कर रावण फिर ने कैसे रावण को मुकरण श्री सफाई दिल्त भक्त के रूप में आया एक ब्राह्मण के रोकने का ये परिणाम होता है महाराज एक ब्राह्मण के रोकने का परिणाम ठाकुर को रोकर के लक्ष्मण का परित्याग करना था सुदामा रोके गए हैं हमेशा संधिदेश परमात्मा के दरबार में ब्राह्मण रोक आ महाराज कृष्ण कहा है सुदामा बड़ी भावभरी भाषा में पूछते हैं प्रहरी हटते जाते हैं रास्ता मिलता जाता है और एक दिन सुदामा वहां पहुंचे जहां प्रिया पर्यंत पर ठाकुर की जुड़ किसी ने पूछा नहीं किसी ने समाचार नहीं दिया तम बिलो क्या चुतो दुरात प्रिया पर्यंकमा स्थित दूर से देखा प्रिया परिंद पर बैठे भयो तीर्थ कुनी पार संवाहन कर रही है सत्यभामा बिजन डुला रही है जामबोवती जी चमर बुला रही है कोई हाथ का संवाहन कर रही है कोई ठाकुर के मुख के बाहर पास जाकर के प्रीति भई बात कह रही है इस प्रकार विविध भारत किसी के किसी का प्रवेश तो यहां है नहीं एक तो सरकार का निजी कक्ष है पर एकांतिक स्थान है प्रिया पर्यंक पर सुशोभित है यहां कोई सेवक नहीं आ सकता बगैर पूछे हुए कोई दास नहीं आ सकता बगैर पूछे हुए कोई दासी नहीं आ सकती बगैर पूछे हुए लेकिन ब्राह्मण का प्रवेश तो सर्वथा इसलिए न आ गए स्पष्ट है, है। यहाँ प्रसंग से स्पष्ट है कि तम मिलो क्या चितो दूरा प्रिया पर्यकमा स्थित सहसो था सहसा उठाए एक तो उड़ गए इसका मतलब मालूम नहीं अगर किसी ने बताता तो सहसा सुबुड़ी जाता अगर कोई बताता आकर की द्वार खड़ो दुर् दुर्बल एक बतावत आपन नाम सुदामा अगर किसी ने बताया होता तो सहसा नहीं होता सहसा है ठाकुर को किसी ने बताया नहीं सुदामा को किसी ने रोका नहीं सुदामा की पर रास्ता पथक प्रदर्शन किया सबने सुदामा पहुंची ठाकुर ने देखा साहसों अचानक उठे और दौर्भ्याम पर्यग्रहीन मुदा बाहुओं में आके लपेट लिया महाराज लपेट लिया लपेट लिया एकदम लपेट लिया अपना गंदा बेटा भी लोगों से नहीं लपेटा जाता महाराज पत्नी से कहीं जरा इसको साफ करो लेकिन करेगा गैस को साफ तो करो मोल मन निधर होता है गैस को साफ अपना बेटा भी के अंदर ही लपेटा जाता जिस सुदामा की ठरी बची है महिला वस्त्र पहने हुए तो भावों से प्रसिद्ध है अभी मैं कह क्या रहा हूं महिला वस्त्र पहने हुए ऐसे सुदामा को ठाकुर ने जोर भाज से लपेट लिया आलिंगित हो गए मित्र दोनों दुर्भ्या पर्यग्रह व्यवहारत नहीं मुदा सख्यु प्रिय प्रशे अंग संगातिवृत राम जी अपने सखा अपने प्यारे अपने ब्रम्मर्सी मित्र के अंग संग से अतिनिर्वृत हो गए अति निर्वृत हो अति निर्वृत है मैंने निर्वृतम अति अतिनिर्वृत अरे निर्वृत्त को जो अतिक्रांत कर जाए उसका नाम है अतिनिर्वृत भाव ठाकुर आनंद स्वरूप है ठाकुर आनंद स्वरूप है आनंद की महोदय है और उस आनंद की महोदी में सुदामा रूपी चंद्र के उदय हो जाने से ही लहरें आने लग गई यही है अतिनिर्म्रता अतिनिर्मता किम बहुरा अतिनिर्मृता कहने का भाव कि प्रिया पर्यंक पर बैठ करके प्रिया की वाणी का आस्वादन कर रहे थे निर्वृत्त थी निर्वृत्त नहीं आनंदित निर्वृत्त थे और सुदामा को देखकर की वह आनंद भी अतिक्रांत हो गया अब अति निर्वृत हो गया सख्यु प्रिय प्रशे अंगसंगातिवृत प्रीत प्रीता, प्रीता प्रसन्न हो गए प्रसन्न हो गए प्रीता संतुष्ट हो गए प्रीताम संतुष्ट प्रीता प्रिय तर्पणे रात प्रिय तर्पण प्रीता संतुष्ट प्रीता भाव कहने का क्या प्रीता कहने का भाव कि सुदामा सुदामा ठाकुर का मन रटता था मेरा सुदामा कब आएगा मेरा सुदामा कब आएगा मेरा सुदामा कब आएगा आज सुदामा को रटती रटते जब सुदामा आ गए तो प्रीता जब हनुमान जी महाराज लौट के आए लंका से, भगवती जलग्रंथनी का समाचार लेके आए सबके सामने समाचार दे दिया बाद में ठाकुर पूछते हैं हनुमान और कोई समाचार बताओ लंका का कह महाराज में रावण के महल में क्या छोड़ो उस गोपाल की और कोई समाचार बताओ कह महाराज जी भगवती जनक मंदिर नहीं है कहा क्या कहा वो भी छोड़ो तो सब बता दीजिए और कोई समाचार बताओ कह मारा मैं रावण कहाँ गया तो उसने मुझको बांधने की आज्ञा मारने की आज्ञा अरे कहीं वो छोड़ो तो तुम बच के चले आए कोई और समाचार बताओ ठाकुर जो सुनना चाहते हो नहीं आ रहा कोई और समाचार सुनो तो कह महाराज जी मैं खोजता खोजता थक गया तो बिल्कुल विवश हो गया कि मैं क्या करूं हां कर फिर क्या हुआ फिर कैसे तुमको समाचार मिला तो स्वामी मुझको विभीषण जी महाराज गुरु अब था आज फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ विभीषण मिले दिए? स्वामी उनसे मेरी बातचीत हुई औरों ने भगवती के जाने का रास्ता बताया अच्छा और फिर क्या हुआ फिर मैं चलाया जनकी जी के पास नहीं उनसे और की बातचीत हुई स्वामी मैं एक बात बताऊं क्या क्या मैंने उनको आने का निमंत्रण दे दिया है ठाकुर की आंखों में आस यही तो सुनना चाहते थे आप कह तुमने आने का निमंत्रण दे दिया हां मेरे स्वामी मैंने तो आने का निमंत्रण दे दिया तो क्या विभिषण आएगा मेरा साचेह कपी विभीषण आई है क्या सचमुच मेरा विभीषण आएगा साच हू कपी विभीषण आई है क्या सचमुच मेरा विभीषण आएगा और जब तो किसी ने आके बताया कि मेरा भीषण आए ठाकुर चीन पर ही पूछते क्या हो ले आओ मेरे सखा तो प्रभु सखा बूझी रे का क्यों अस्तिका ले आओ मैं तो उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं प्राणपण से प्रतीक्षा कर रहा हूं मेरा भविष्य कब आओ मेरा भविष्य कब आओ मेरा सुदामा कब आएगा मेरा सुदामा कब आएगा कोई साधन नहीं मिल पाया ठाकुर को ब्राह्मण जाकर के सुदामा की पत्नी को प्रेरित करना और जब से प्रेरित करके आए हैं तब से एक एक क्षण एक एक पल मेरा सुदामा कब आए था? मेरा सुदामा कब आएगा मेरा सुदामा कब आए, मेरा कब आए yeah. और आज सुदामा को देखा तो प्रीता संतुष्टा, संतुष्ट मेरा सुनामा आगरा प्रीता बेमुंचन अब बिंदून बड़े बड़े आंसुओं की धाराएं महाराज निकल पड़ी ठाकुर के नेत्र से प्रीतः बेमुंचक अब बिंदुन नेत्राभियान पुष्कर एक क्षण एक क्षण पुष्कर बने पुष्कर बने।, बने कमल और कमल की वह जाति होती है पुष्कर जो बहुत बड़ बड़ा होता है ये पुष्कर एक क्षण जब रोते हैं तो कमलमेन प्रायः कहा जाता है जानते हो कि कि बड़ी बड़ी आंखें हैं महाराज और बड़ी बड़ी आंखों में जब आंसू भर जाता है तब गिरता है और जब आंसू भर जाता है तो गिरता है और एक बार जब गिरता है तो महाराज कपोल से लेकर के बक्षस्थल तक को भिगो देता है पीतः अब बिंदु नेत्राभियान पुष्कर एक अथोपववेशंकी मेरा सखा है तेरे लिए कोई और आसन हो ही नहीं सकता मेरे दोस्त आजा मेरे प्राण आजा मेरे पाठ अधोपवेश अथोपवेश परंके स्वयं सख्यु समर्हणम अब सखा का पूजन आरंभ हो रहा है हुँ? मधुपर्क हुआ पाद्य हुआ अर्घ्य हुआ आचमन हुआ स्नान हो रहा है महाराज चरण प्रक्षालन हो रहा है और पादे पादावने जनी आग्रहित शिशा मित्र का आदर है मित्र का प्रेम है ध्यान देना मेरी बात को बहुत मुझे में ध्यान देना आज व्यवहार जगह तो बड़ी कमी हो रही है मित्र का संयोग बस किसी वैश्य का किसी ठाकुर का ब्राह्मण मित्र बन गया दोनों एक साथ खाने में संकोच नहीं करते दोनों एक साथ खाने में संकोच नहीं करते एक दूसरे का जूठा बर्तन बनने में संकोच नहीं करती लेकिन तो पाप हो गया ब्राह्मण ब्राह्मण के द्वारा भी पाप होगा क्षत्रि के द्वारा भी पाप होगा मित्रता की जगह मित्रता है मर्यादा की जगह मर्यादा मित्रता कैसी है पीता मुंंचित अब बिंदु अथोपवेश पर्यचे ये तो मित्रता है लेकिन ब्रह्मण्यता कहीं जा नहीं रही पादावने जनी अग्रही शिर्षा ये ब्रह्मण्यता है मित्र हुआ तो क्या हुआ ब्राह्मण तो पादे वने जनी अभी अग्रही शीरषा जो और सिर पर धारण करके भगवान कहते हैं, मित्र आज मैं पवित्र हो गया सुखदेव बोल पड़े राजन ये कौन पवित्र हो रहा है सुखदेव सुखदेव महाराज चुप नहीं हो रहे हैं तो आज ठाकुर क्या कर रहे हैं अग्रही शीरषा राजन कौन भगवान लोक पावना भगवान लोक पावना ये शब्द देखें ये शब्द हैं भगवान लोकपावरिपत दिव्यगंधे न दिव्य चंदन महाराज दिव्य चंदन का भाव कहने का क्या भाव महाराज अष्टगंध मिला हुआ महमा महमा महक रहा है बनिया कपूर मिला हुआ है केसर कस्तूरी मिली हुई है तो और ऐसा दिव्य चंदन और इसलिए हुआ कि ठाकुर की मंगल में हाथों में आ गया इसलिए और व्यलिम्पत दिव्य गंधे न चंदना गुरुकुमकमयी ही धूप जलाई गई धूप ये बांस की लकड़ी नहीं हो ये की जो अगरबत्ती आती है ये कोई अच्छा तो नहीं काम है बांस की अगरबत्ती इसकी जला से बहुत पुण्य नहीं मिलता ये नुकसान भी करता है ना महाराज धूप बनाई जाए बढ़िया धूप बनाई जाए और उसकी आत्मी धूप बनाकर के उसकी आत्मी जो साधन संपन्न है हमारे शरीर की नीम चाहे उसका कर ले लेकिन जो साधन संपन्न है उनको धूप बढ़ाना चाहिए शास्त्रीय विधि से धूप का निर्माण करना चाहिए और उसको ठाकुर को दिखाना चाहिए और वह धूप जो है घर के वातावरण को पवित्र करती है घर के अलाय बलाय को बाहर कर देती है इसलिए अगरबत्ती पात्र से गृहस्थों संतोष कर लेना बल्कि हमारे शरीर साधुओं को भी जिनका घर दुआर नहीं है उनको ला करके धूप बना के दिया करो संतों को दिया करो ला करके समझे ना ये मैं कोई हंसने की बात नहीं कह रहा हूँ सही बात कह रहा हूं कि जिनके बेचारी के पास घर नहीं विवाह नहीं कोई साधन नहीं है तो उनको लाकर के दिए मह थोड़ा सा धूप ले ली और आप खुदे अगरबत्ती करोगे तो क्या करोगे तो बढ़िया धूप बनाओ बढ़िया धूप बनाओ धूप मित्रम प्रदीपा प्रदीपा वली बढ़िया दीपा एक दी से आरती नहीं हो रही है बने सतस्र दीपों से आरती हो रही प्रदीपावली निर्मदा अर्चित वेद्य तांबूलम गांच स्वागत मद्रवीत बढ़िया महाराज जी तांबूल अर्पण किया या गांव का मतलब प्रिया ने गऊ लिखा है लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है गांच स्वागत मद्रवीत स्वागत बाणी स्वागत बाणी से बात वानी कैसी स्वागत यानी स्वागत में वाणी का प्रयोग किया उन्होंने किसको कुचेम बलिम क्षाम भवरी संततम देवी अलिहार देवी परियचरत साक्षात चावर बेजरे कुछ है इसकी वस्त्र गंदे हैं फटे हैं गूथ के पहने हुए हैं दुर्बल है हड्डी हड्डी दिखाई पर रही है अपना बाप बेटा हो तो भले दिखाई पर जाए कोई गैर आदमी आवे महाराज तो देखने में भी कैसा लगता है क्षामम द्विजम ब्राह्मण धमन ही संतन हड्डी मात्र बच गई है महाराज नहीं सभी देवी परियचरत साक्षात रुक्म परिचर्या के पूरा रुक्मिणी की कर रही मैं बलिहार साक्षात चामरप व्यजने रई एक तरफ रुक्मिणी ने चमर लिया है तो सत्य भामा ने बेजन दिया चामरब बेजन दो आ गई आप एक तरफ रुक्मिणी ने बेजन और तो दूसरी तरफ सत्य भामा ने चमर लिया चामरप व्यजने रई अंत और महाराज भीड़ लग गई जितने अंतपुर के सेवक सेवकिनियां दास दासियां जितने भी लोग थे सारी रानियां सोलह हजार एक सौ चर्चा फैल गई एक ब्राह्मण आया है एक आया है महाराज और कृष्ण के दरबार में पिया पर्यंक पर बैठा हुआ है भगवान कृष्ण अपने हाथों से उनका चरण धो रहे हैं और ब्राह्मण देवता को पान खिलाए हैं पान खा रहे हैं अभी मैंने बताया था अभी बताया था पान खा रहे हैं चारों तरफ से लोग आए कृष्ण का मित्र है बड़ा ऋषि है बड़ा पूज्य है अब चारों तरफ से जाएगा देखने के लिए नहीं देखने के लिए नहीं दर्शन करने के देखने में दर्शन करने में फर्क या देखे क्या है ऐसा नहीं चले हम भी अपने जीवन को कृतार्थ कर लें कृष्ण प्रिया है सब सबकी सब, सब आ गई महाराज चारों तरफ से ढेर की घड़ी होगी अंत पुरजनों दृष्टा कृष्ण नामन कीर्तिना अवधूतम सभागी इस अवधूत को इतना सम्मान दिया किमन खतम पुण्य अवधूत न भिक्षुणा क्षुणा अवधिधूतेन किम पुण्य कृत श्रिया लोके गर्नाधवन च श्रीनिवासेन गुरु श्रीनिवासन संभृत हित्वा पर्यंकस्थ प्रिया को छोड़ दिया बताए और दौड़े और दौड़ करके अपने बड़े भाई की तरह से मिले उसको परिसो यथा चारों तरफ से ध्वनि निकलने लग गई महाराज सारे द्वारिका में दूसरे दिन खबर फैल गई जब सैन्य की वेला आई भगवान तो निका रुक्मिणी जी आप जाकर के सत्यभामा जी के हस्ट करें आज तो मैं अपने साथी के साथ सो आज मैं अपने मित्र के साथ से प्रिया पर्यंक पर आज सुदामा जी सो कि सुनामा जी प्रिया पर्यंत पर सोए हुए हैं भाव कहने का क्या ठाकुर ने प्रिया पर्यंत पर सुनाकर कह दिया कि सुनामा जी मन में कहा सुनामा जी आज तुम मेरी पत्नी की जगह सो रहे हो तो जैसे मैं उसका भरता हूं अब वैसे तुम्हारा भी भरता हूं जैसे उसके पालन की जिम्मेदारी मेरी है वैसे तो आज से तुम्हारे पालन की जिम्मेदारी मेरी है जैसे मेरा सर्वस्व उसका है वैसे आज से मेरा सर्वस्व तुम्हारा है जैसे उसका दुख मेरा है वैसे आज से तुम्हारा दुख मेरा है प्रिया पर्यंक ने सुना